मान लेते हैं पांडित होता है अन्य आता है ऊपर बताया था ना कि विद्वान भी क्या मानते हैं है मैं इस प्रकार है और यह मेरा ही है ऐसा कहा तो था बोले उनका पांडित क्या है क्षेत्र में भी जो आत्मवृद्धि हो रही है क्षेत्र को ही आत्मा ज्ञा में रहने ये भी उनको भी बताया इसका मतलब आत्म स्वरूप को और किसी का किसी के इसे अन्य प्रकार के पांडित किसी का यह अन्य प्रकार का पांडित है किसी का यह अन्य प्रकार का पांडित है क्या है देखना इसमें अर्धगिराम है जैसे राष्ट्रिक अश् है नहीं पर अश क्षेत्र में प्रा क्षेत्रज प्रकार तो का पांडित्य क्या है तो बताते हैं कि की क्षेत्र हो क्षेत्रज्ञरण अस्थित क्षेत्र ईश्वर भी हो क्षेत्रज ईश्वर भी हो और आगे एवं से अन्य क्षेत्र क्षेत्र विषय इस प्रकार उससे अन्य क्षेत्र किससे क्षेत्र उसके अन्य क्षेत्र क्षेत्र विषय ज्ञान का विषय है ज्ञान यहाँ पर ज्ञान का अध्ययन कर लेंगे ज्ञान करेंगे ज्ञान लिखवा ले लेंगे और उसके अन्य क्षेत्र क्षेत्र विषय ज्ञान का विषय है मतलब क्षेत्र ईश्वरी है और क्षेत्र ईश्वर से अन्य क्या है क्षेत्र वो क्षेत्र विषय ज्ञान का विषय है इतना ठीक है ना आगे से आप वो मांगते हैं किंतु मैं संसारी हूँ किंतु में संसारी हूँ सुखी हूँ और दुखी हूँ ये अनुचित है क्या वास्तव में, मैं नहीं, नहीं, नहीं, में, में नहीं, नहीं, नहीं, नहीं है तो आग से, है। अब ये, ये, ये से का। आगे देखेंगे कि आग और मुझे संसार की उपरती करनी है या संसार की निवृत्ति मेरा कर्तव्य है वैसे तो देखना क्षेत्र क्षेत्रज के ज्ञान से क्षेत्र क्षेत्र के ज्ञान से क्षेत्र क्षेत्र के ज्ञान से और उनके ध्यान ऐसी मतलब चिंतन क्षेत्र क्षेत्र के ज्ञान से और उनके ध्यान ऐसी पर और क्षेत्र के का साक्षात्कार करके ईश्वर और क्षेत्र का क्षेत्र विस्तर का साक्षात्कार करके लगाना क्षेत्र विश्व का साक्षात्कार करके उस स्वरूप में स्थित होने के द्वारा या उस स्वरूप में स्थित होकर के जिसमे क्षेत्र विश्व अपने स्वरूप या ईश्वर का असंसारी क्षेत्र असंसारी क्षेत्र आत्म स्वरूप में स्थित होकर के संसारों परमा बंद कर सकते हैं संसार की निवृत्ति मुझे करनी मिल कर क्या और क्षेत्र क्षेत्र के ज्ञान से और उनके ध्यान से असंसारी क्षेत्र आत्मा का साक्षात्कार करके था था था था। और उस रूप में स्थित रूप में स्थित होकर के संसार की उपरति मेरा कर्तव्य है उसमें स्थित होकर क्या करना है संसार की उपरति अच्छा तो ये पंडित किसी का है मतलब क्या उनकी ढंग का मानना संसार में अपने को मानना मानना सुखी दुखी मानना में संसार नहीं वास्तव में सुख दुख नहीं अगर संसारी नहीं है वास्तव में धुंडी भी क्या कहना है क्योंकि वो अपना तो क्षेत्र शुरू ही है तो उसमें कुछ अलग से कोई नहीं होना है। और पांडित बताते हैं देखना या क्या या और जो ऐसा जानता है और जो ऐसा जानता है क्या यह बुद्ध की और जो ऐसा बताता है बताता तो है समझते हैं लोग क्या समझाता है क्या या एवं बुद्ध के जो इस प्रकार से बचता है जो इस प्रकार से बचता क्या यह और जो इस प्रकार समझता है समझता है और यह बोधी समझाता है कैसा असल क्षेत्र ज्ञाना यह आत्मा या क्षेत्र में रहने वाला आत्मा क्षेत्र के नहीं है असल क्षेत्र ज्ञाना है यह क्षेत्र में रहने वाला आत्मा क्षेत्र के नहीं है इसी इस प्रकार जो समझता है और जो समझता है लगाने असल क्षेत्र क्षेत्र में रहने वाली आत्मा क्षेत्र नहीं है या एवं बुद्ध जो वैसा समझता है क्या या पंडिता एवं मोक्षा अर्थवक्तम करो भी देखेंगे जो, वैसा है।, जो वैसा है आगे देखेंगे एवं यह संसार में मोक्षा से अर्थवक्तम करोगी यह ऐसा लगाना संसार मोक्ष और शास्त्र से संसार मोक्ष और शास्त्र की अर्थव्यक्षा करता हूँ या संसार मोक्ष और शास्त्र को सार्थक करता हूँ संसार मोक्ष और शास्त्र को सार्थक करता हूँ कहने का मतलब सब ये की संसार मोक्ष और संसार और मोक्ष को यदि मिक्चा माना जाए क्या संसार और मोक्ष को यदि मिक्षा माना जाए तो भी है, संसार भी मिथ्या है संसार मिथ्या है मतलब क्या हुआ की संसार रूप बंधन भी है. तो, संसार है, है। तो फिर पदार्थ की मृत्यु का कुछ सूर्यास्त नहीं करना पड़ेगा फिर तो कहते हो जाएंगे शास्त्र सब सार्थक होते हैं जब बंधन मुक्त सत्य हो बंधन हो तब बंधन की मृद्धि का उपाय कौन बताएगा शास्त्र और जब जब दंगल और मोक्ष दोनों में इच्छा है तो शास्त्र कैसे होंगे हमारा होंगे कैसे होने संसार और मोक्ष के होने से शास्त्र होते हैं इसलिए संसार और मोक्ष संसार और मोक्ष की सत्यता का प्रतिपादन करके संसार और मोक्ष की सत्यता का प्रतिपादन करके मैं शास्त्र को साक्षक करता हूँ मैं शास्त्र को शास्त्र को सार्थक कैसे करेंगे संसार और मोक्ष की स्वच्छता का प्रसपादन करके मैं संसार को सार्थक करता हूँ ये इसका मतलब है लिखना है तो संसार मोक्ष संसार मोक्षा मिथ्या विचार संसारो मिथ्यार्णा वर्णन द्वारा वर्णन द्वारा द्वारा हम र्ण द्वारा हम अहम सवर्ण द्वारा अहम शास्त्र अर्थव्यक्त सत्य वर्ण द्वारा हम शास्त्र से कौन मन एवं मनुमान शास्त्र अर्थव्यक्त कौनमी मनुवा बार देखना संसार संसारिख्यात् बंधन और मोक्ष के प्रतिपादक शास्त्र नक्ष बंधन और मोक्ष के निष्ठात होने के कारण बंधन और मोक्ष के प्रतिपादक शास्त्र नर्तक हो जाएंगे प्रतिपादन शास्त्र क्यों करेंगे मोक्ष का भी प्रतिपादन प्राप्त करते हैं मोक्ष का भी वर्णन करते हैं और मिठ्या वस्तु का प्रतिपादन क्यों करेंगे और मिथ्या बंधन की मृत्यु का उपाय क्यों बताएंगे और मिठ्या मोक्ष की प्राप्ति का उपाय भी बताएंगे और संसार और मोक्षा होने संसार और मोक्षा होने के कारण शास्त्र के ना होगी इसलिए उनके सत्यत्व के वर्णन के द्वारा किसका सत्य और मोक्ष का बंधन और मोक्ष के सत्यत्व के द्वारा यदि वर्णन किया जाए तो शास्त्र कैसा हो जाएगा शासक हाँ इसलिए संसार और मोक्ष संसार और मोक्ष के सत्यत्व के वर्णन के द्वारा मैं शास्त्र को साक्षक करता हूँ ऐसा मानने वाला लगाएंगे पंक्ति लगाएंगे ये कहा है संसार जो, यहां जो संकार या, या संसार मुख्य मुख्य लगाना जीता यह संसार का मुख्य जो संसार मोक्ष और शास्त्र की साक्षकता से जो व्यक्ति यह है ना संसार और मोक्ष की तथा शास्त्र की साक्षकता को मैं करता हूँ संसार तं, और मुक्ति तथा शास्त्र की शासकता को मैं करता हूँ तो इसका पूरा अभिप्राय है जो मैंने है। मेरे लिखाया संसार और संसार और मुक्ति <त्तुर्णाणणणण> तथा शास्त्र की शासकता को मैं करता हूँ कैसे करता हूँ दिखा दिया है संसार मुक्त की तथा शास्त्र की शासकता को मैं करता हूँ एवं मनवाना यह जो ऐसा मानने वाला है जो ऐसा इसी एवं मनवाना या ऐसा मानने वाला जो है यह मन में बात में कम इसी एवं मनवाना या ऐसा मानने वाला जो है क्या पंडित अब सदा वो पंडितों में वो पंडितों में तो ध्यान देगा पंडितों में, में अधम कौन है जो ऐसा मानता है और उतर भी बोला ना या क्या एवं बुद्धते ना क्षेत्र ये भी अधम है ठीक है और जो ऊपर आई है कि जो ये बोला है ना कि आम तो संसारी दुखी सुखी दुखी क्या संसारों भ्रमाशा मन ये सब वाले कैसे हैं पंडितों में अगमान बात है ऐसा मानने वाले जो है वो पंडितों में क्या है अगम बोले ना मैडम क्या अन्य पांडित बन सकती किसी अन्य का पांडित ये कुल अन्य विद्यता अन्य पांडित्य अन्य प्रकार का पांडित है ऐसा सम्मानने वाले कैसे है पंडितों में अगम विद्वानों में अगम है अब के लिए निंदा करते हैं भाष्यकार आत्महार की जो आत्महत्यारा वो ऐसा मानने वाला क्या है शास्त्र के अर्थ की परंपरा से रही थे शास्त्र के अर्थ की परंपरा से रही रहते मतलब वह परंपरा से प्राप्त शास्त्र के अर्थ से रही थी शास्त्र के अर्थ के संप्रदाय से रही थे मतलब ऐसा शास्त्र के अर्थ के बोधक संप्रदाय परंपरा से रही शास्त्र के अर्थ का बोध कराने वाली कौन तो है संप्रदाय परंपरा नहीं। नहीं। इस शास्त्र के अर्थ का बोध कराने वाली संप्रदाय परंपरा से रही है मतलब उसके संप्रदाय परंपरा से शास्त्र का अर्थ प्राप्त नहीं जाता उसको संप्रदाय की परंपरा से शास्त्र का अर्थ प्राप्त नहीं हुआ है वो आत्मचारा तथा शास्त्र के अर्थ की संप्रदाय परंपरा से रहित होने के कारण शास्त्र के अर्थ की संप्रदाय परम्परा ऐसी अर्थ का त्याग करने वाला सुने गए अर्थ का त्याग होगा कि परंपरा प्राप्त परंपरा से सुने गए अर्थ का त्याग करने वाला जो गुरु परम्परा संप्रदाय परंपरा से प्राप्त संप्रदाय संप्रदाय परम्परा ऐसी सुने अर्थ का त्याग करने वाला तथा संप्रदाय परंपरा से न सुने गए अर्थ की कल्पना करने वाला आप न हुआ आप सत्या के अर्थ की संप्रदाय परंपरा से होने ऐसी संप्रदाय परम्परा ऐसी सुने गए अर्थ का त्याग करने वाला तथा संप्रदाय परंपरा से न सुने गए अर्थ कल्पना को करते हुए कल्पना को करते हुए क्या अन्य मोहिटी स्वयं मुह को प्राप्त होते हुए अन्याय अन्य को भी मुँ में डालता है अन्य को uh, भी डालता है दोबारा लगाना होगा आत्म प्यारा हाँ परंपरा से सुना गया है ना दोबारा लगाना होगा आत्म प्यारा शास्त्र के अर्थ की संप्रदाय परंपरा से रही होने के कारण संप्रदाय परंपरा से सुने गए अर्थ का त्याग करके ही कुर्वन के साथ परम्परा से सुने गए अर्थ का क्या प्रदाय परम्परा से प्याप सुने गए अर्थ का त्याग तथा संप्रदाय परम्परा से न सुने गए अर्थ की कल्पना को करते करते हुए स्वयं मुढ़ा स्वयं मोह से युक्त होते हुए युक्त होते हुए अन्य व्यामती अन्य को भी मोहित करता है जैसे मुढ़ा रोटी स्वयं मोह से युक्त होता है क्या अन्य होती और अन्य करता है, तो है किस कारण, इस कारण, इस कारण इस से जो ऊपर बताया ना कि शास्त्र के अर्थ की संप्रदाय परंपरा से रही होने के कारण सुने गए अर्थाप्याग और संप्रदाय परंपरा से सुने गए अर्थात प्याग तथा संप्रदाय परंपरा से न सुने गए अर्थ की कल्पना करते हुए स्वयं मोह को प्राप्त होता है दूसरों से भी मोह में डालता है तो इस कारण है। इस कारण है कि असंप्रदाय सर्वशास्त्र का विकास होने पर भी मूर्त की तरह उपेक्षण की है असंप्रदाय मतलब असंप्रदाय असंप्रदाय भी जिसे कहते हैं जिसको की संप्रदाय परम्परा ऐसी ज्ञान प्राप्ति भी जिसे कहते हैं जिसको संप्रदाय परम्परा ऐसी इसलिए परंपरा से प्राप्त ज्ञान ऐसी रहित शक्ति या संप्रदाय संप्रदाय परम्परा से प्राप्त चंपर ज्ञान वाला संप्रदाय क्या परम्परा से प्राप्त ज्ञान वाला और आज संप्रदाय क्या शिष्ट वाचार्य की जो परम्परा है ना गुरु की उपयोग करेंगे शिष्ट को शिष्ट की उप करेंगे गुरु को है ना इस जो परंपरा चलती हुआ उसको क्या कर रहे हैं संप्रदाय परम्परा से गुरु ने शिष्य को संप्रदाय परंपरा से प्राप्त परंपरा हुई संप्रदाय संप्रदाय परंपरा ऐसी प्राप्त ज्ञान वाला हाँ संप्रदाय विधकार परम्परा ऐसी प्राप्त ज्ञान ऐसी इसलिए संप्रदाय परम्परा प्राप्त ज्ञान ऐसी व्यजी ऐसी मनुष्य सर्वशास्त्र व्यक्त होने के लिए लग जाएगा इस कारण संप्रदाय परंपरा प्राप्त ज्ञान से रहित मनुष्य तब साक्षा विद्वान होने पर भी मूर्ख की तरह की है क्या तु कहा था, क्या था, था देखना ईश्वर की क्षेत्र के साथ एकता मानने पर ईश्वर की ईश्वर का है असंखारी आत्मा है क्षेत्र आशंकारी आत्मा की क्षेत्र के साथ एकता मानने पर शुद्ध आत्मा का या ब्रह्म का संसारी शुक्रता शुद्ध आत्मा का क्या प्रक होता है संसारित ईश्वर की क्षेत्र के साथ एकता ईश्वर का मतलब असंसारी आत्मा क्षेत्रज्ञ आत्मा को क्षेत्र में रहने के कारण क्षेत्र कहा जाता है न्याय कहा जाता है क्षेत्र तो क्षेत्रज को क्या हुआ की तुम सबकी क्षेत्र क्या मानता है बनता नहीं क्या बनता तो अब ईश्वर की यदि क्षेत्र के साथ एकता करेंगे ईश्वर ही क्षेत्रज है ईश्वर ही क्षेत्र हो गया है तो ईश्वर को क्या मानना पड़ेगा संसारी तू पक्षी संसार क्षेत्र की संसारी है और फिर उस ईश्वर की क्षेत्र के साथ एकता करेंगे तो ईश्वर को ऐसा हो जाएगा संसार पंक्ति लगाना तू जब उत्तम सिंह जी को कहा गया ईश्वर की क्षेत्र के साथ एकता मानने पर मल्प आत्मा की या असंसारी आत्मा की क्षेत्र के साथ एकता मानने पर आत्मा का संसारी प्राप्त होता असंसारी शुद्ध आत्मा की या असंसारी आत्मा की के साथ एकता मानने पर शुद्ध आत्मा का या तो संसार से प्राप्त होता है बात इस ईश्वर की क्षेत्र के साथ एकता क्षेत्र को गुरबक्ति संसारी मानता है उसके साथ एकता करेंगे तो ईश्वर कैसा हो ना संसारी और क्या क्षेत्रज्ञ रहा हो ईश्वर एकत्र और क्षेत्रज्ञों की ईश्वर के साथ एकता मानने पर क्षेत्रज्ञ की ईश्वर के साथ एकता मान्यता या क्षेत्र भी असंसारी आत्मा के साथ एकता मान्यता तो क्षेत्र भी क्या है असंसारी आत्मा तो जब क्षेत्र की असंसारी आत्मा है और दूसरा कोई क्षेत्र भी को छोड़कर कोई दूसरा संसारी है नहीं क्षेत्र भी कोई छोड़कर दूसरा कोई संसारी और क्षेत्र की असंसारी आत्मा है क्षेत्र भी क्या है तो सिर्फ कोई संसारी बचेगा क्षेत्र भी कोई छोड़कर कोई संसारी नहीं है और क्षेत्र भी तो असंसारी है क्षेत्र की तो असंसारी आत्मा है क्षेत्र को छोड़कर कोई संसारी है नहीं और फिर भी यदि आप क्षेत्री तो कहता नहीं। नहीं है क्षेत्र को कोई संसारी नहीं है और फिर भी यदि आप क्षेत्र असंसारी आत्मा के साथ एकता करेंगे तो कोई संसारी बचेगा जी मतलब क्षेत्र विसारी आत्मा के साथ एकता करेंगे तो कोई संसारी बचेगा तो वही क्षेत्र ज्ञान और क्षेत्रियों की आसनकारी आत्मा के साथ एकता मानने का और क्षेत्रियों की आसनकारी आत्मा के साथ एकता मानने पर संसारी का अभाव होने के कारण संसारी का अभाव होने के कारण संसार के, का के अभाव का प्रसंग होता है संसार के अभाव का प्रसंग होता है इसी यद उत्तम तू तो वही लिखा है ना शुरू तू करने वही होगा इसी यद उत्तम यद उत्तम करने बाद में करेंगे ऐसा जो कहा गया कहाँ का आगे रहना है संसारिना था, संसारीन सौ तो पेट पर चलिए तो तो तो तो तो आगे देखेंगे इसी ये दुख ऐसा जो कहा गया एक दो विद्या अविद्या और विलक्षण करते हैं विद्या और अविद्या में विलक्षण का स्वीकार करने के कारण इन दोषों का परिहार हो जाता है इन दोषों का एक दोष क्या है कि यहाँ पर असंकारी ईश्वर का संसारी असंकारी ईश्वर के संसारित की प्राप्ति असंसारी आत्मा से संसारित की प्राप्ति एक दोष और दूसरा दोष क्या है संसारी के अभाव का प्रसंग के दो दोष मेरा विज्ञा और अभिज्ञा में विलक्षणता स्वीकार करने के कारण विलक्षणता का भेद विज्ञा और अभिज्ञा में भेद स्वीकार करने के कारण इन दोषो का परिहार हो जाता है ये तो कैसे दोषो का परिहार हो जाता है तो बताते हैं अभिज्ञा परिकल्पित दोष अभिज्ञा से कल्पित दोष के या अविज्ञा से कल्पित दोष के होने पर क्या कहेंगे अभिज्ञा से कल्पित दोष के होने पर उस दोष को विषय करने वाली वस्तु दूसरी नहीं होती है उस दोष को विषय करने वाली पार्थिक वस्तु दोष से युक्त नहीं होती है अब ध्यान मेरा अभिज्ञा से कल्पित दोष जैसे की बंधन सुख दुख ये कैसे दोष है अभिज्ञा से कल्पित है कैसे अविद्या से कल्पित दोष है अविद्या से कल्पित दोष के द्वारा उस से संबंध रखने वाली वस्तु। उस दोष से संबंध रखने वाली अविद्या से कल्पित दोष क्या हुआ शुभ दूध सोच में क्या हो गए अविद्या से कल्पित दोष हो गए संसारित भी अविद्या से कल्पित दोष है और उससे संबंध रखने वाली वस्तु बस ये अविद्या से कल्पित दोष क्या हुआ शुभ दुख और उससे विशेष जो वस्तु संबंधित उससे संबंधित होने वाली वस्तु कौन आत्मा क्षेत्र की आत्मा कौन कि की से के दोष के द्वारा उन दोषो से संबंधित होने वाली पारणा दोष सहित नहीं होती है आरोपित सम्बन्ध आरोपित संबंध है ना आम सुखी आम इस प्रकार सुध दुख वास्तव में में है और अंतरण में जो आत्मान प्रतिक होते हैं आरोपी है आरोपी आरोपी अध्यारोपितेंगे आरोपी हैं जो कल्पिक संबंध में या आरोपी खेलो वहाँ कल्पित वास्तव में ही कल्पित संबंध में कल्पना की गई है तो उससे संबंध रखने वाली वस्तु या या अविद्या दोष के द्वारा उससे संबंध रखने वाली वस्तु उससे संबंध रखने वाली कैसी वस्तु सर्वाधिक वस्तु क्षेत्र या अपना दोष का युक्त नहीं होती आरोप संबंध और संबंध में कल्पित संबंध वास्तविक नहीं होने वाले या ऐसा लगाना अविद्या संबंधित प्रकने वाली उस दोष के साथ संबंधित प्रीत होने वाली पार्थिक वस्तु नहीं होती है तथा क्या दृष्टानता वर्षिका और वैसा दृष्टान्त कहा गया और वैसा दृष्टान्त कहा गया क्या कहा गया देखना के मरीच ये मृत्यु को किशन युक्त नहीं कर सकते हैं जो क्या मतलब और मरीचा मरीच यूपर जैसे होना पंक्ति के इसी इसी दृष्टानता दक्षिता इसी तथा दृष्टान दक्षिता इस प्रकार वैसा दृष्टान्त कहा गया या वही अन्वेषण लेना क्या तथा दृष्टानता दृष्टिता और वैसा दृष्टान्त कहा गया वैसा दृष्टान कहा गया मरीषी उदक ऐसी ऊसा देश को पीछा विकसित नहीं किया जाता है कि मरीजी तो होता है क्या तो वही अभिज्ञा ही नहीं होती है और अभिज्ञा के कल्पी दोषी नहीं होते हैं मरीशी उदक है ही तो नहीं तो उसके द्वारा भूमि को पीछा विक्षित कर सकते है क्या जब वास्तव में ये अभिज्ञा कल्पी से शुभ दुख ही नहीं तो उससे पारणार्थिक क्षेत्र यात्रा को दोष युक्त कर सकते हैं क्या ये कहते हैं अब कहते हैं संसारिण संसारी के अच्छा ठीक है अब ध्यान देना तो अब ये जो था ना कि उसका क्या होता है कि वो कहते हैं प्राप्त होता है तो ऐसे संसारिकाप्त होता है संसारी उसका मतलब है उसमें कोई विकार आ जाता है संसारिक प्राप्त होता है मतलब क्या समझता है उसमें कोई विकार आ जाता है उसमें वास्तव में शुद्ध होते हैं ये कहते हैं की उसका क्या है कि वो पारावशिक नहीं कर सकते हैं मतलब कुछ भी उसका शुद्ध होने से होने से अभिज्ञा कुछ भी बिगड़ता तो नहीं होता है और संसारी के अभाव होने से संसार के अभाव का प्रखंड रूप दोष होता है संसारी का अगर संसारी नहीं होगा तो संसार होगा क्या hmm. संसारी नहीं होगा तो संसार भी नहीं होगा संसारी का अभाव होने के कारण संसार के अभाव का प्रखंड रूप दोष भी संसार और संसारी की अविद्या अविद्याल को अविद्या उपस्थित अविद्यालव का अभाव होने के कारण संसार के अभाव का प्रसन्न संसार के अभाव का प्रसन्न जो दोष कहा गया था अति है ना तो यह निका सुख हो जाता है शुवादी? दोष भी ठंडी हो जाता है कैसे ठंडी खंडित हो जाता है तो लगाइए। अपनी दो प्रतिकता है प्रत्युकता पाठना था तुन तुन तुन का, लिखा है जो तो है उसमें प्रत्युकता प्रत्युकता पाठ करो होगी। ऐसा संसारी की संसारी की सिद्धि होने की संसार तो और संसारी अविद्या से कल्पित है ऐसा सिद्ध होने की संसार और संसारी अविद्या से कल्पित है संसार भी अविद्या से कल्पित है और संसारी भी अविद्या से कल्पित है शुद्ध मात्र ध्रम है जो मुझे उसको छोड़ कर सब कैसे है अविद्या से कल्पित है तो ऐसा लगाइए संसार और संसारी अविद्या से कल्पित अविद्या संसार और संसारी अविद्या से कल्पित है ऐसा शुद्ध होने के कारण तो संसार संसारी के अभिज्ञा कल्पित्व की सिद्धि होने से अभिज्ञा से कल्पित कौन है संसारों और संसारी तो अभिज्ञा कल्पित संसार और संसारी के अभिज्ञा की सिद्धि होने से क्या संसारों और संसारी के अभिज्ञा कल्पित सिद्धि होने चाहिए संसार और संसारी के अभिज्ञा कल्पित्व की सिद्धि होने से सिद्धि होने से क्या होता है संसारी का अभाव होने से संसार के अभाव का प्रसंग रूप जो दोष प्राप्त हुआ था वह भी खंडित हो जाता वह भी समझ लगा संसारी का अभाव होने के कारण संसार के अभाव का प्रसंग रूप जो दोष प्राप्त हुआ था भी वह दोष भी संसार और संसारी के अविद्यालपित्व की सिद्धि होने से खंडित हो जाता है कौन खंडित हो जाता है वह दोष फिर आप दूर पक्ष आ रहा है क्षेत्रज्ञ अविद्यावत्व में वो संसारित्व तो क्षेत्रज्ञ का संसारित्व क्या है कि क्षेत्रज्ञ का अविद्यावत्व भी संसारित्व है अविद्यावत क्या है अविद्या वाला अविद्या का क्षेत्रज का अविद्यावत्व ही संसारित्व है मतलब क्षेत्र का अविद्या से युक्त होना ही संसारित्व क्षेत्र का अविद्या से युक्त होना ही क्या है संसारित्व है तब वो अविद्या से युक्त होता है तो मतलब संसाधित होता मतलब क्या है कि अभिज्ञा को मानते हैं ना? पूर्व पक्षी कहता है कि क्षेत्रल का से जो ही संसारी है क्षेत्रल का क्षेत्रलता से जो होना ही संसारित के दोष है और क्या तत्प्रथम और उससे होने वाला किससे होने वाला संसारी के दोष से होने वाला किससे होने वाला संसारित दोष से होने वाला तो अविद्या से युक्त होना ही संसारी है संसारिका अविद्या होगी ना मतलब तत्प्रथम गर्थ है की अविद्या से होने वाला या अविद्या वोने वाला अविद्या वाले मतलब अविद्या से युक्त होने के कारण होने वाला और अविद्या से होने वाला दुखित्व आदि प्रत्यक्ष ही ज्ञात होता है दुखित्व दुख, दुख दुख, का दुख दुखित्व क्या है हाँ दुख आदि प्रत्यक्ष है और अविद्या के कारणित्व आदि अविद्या होता है कहते हैं न अविद्यावस्थु को क्या होता है और अविद्या से लिप्त होना क्षेत्र के कार संसारिक है और अविद्या का कार्य या अविद्या के अविद्या का कार्य दुखित्व तो प्रत्यक्ष ज्ञात होते हैं दुखित्वी तो से क्या लेंगे सुखित मैं सुखी हूँ मैं दुखी हूँ इस प्रकार सुखित दुखित प्रत्यक्ष ज्ञात होते हैं जब प्रत्यक्ष ज्ञात होते हैं तो, तो इसका मतलब क्या हुआ अना संसारित तो हो गया तो, तो फिर क्या है विद्या होना आप मानते हैं इसका मतलब संसारी हो गया और उसने सुख युक्त प्रत्यक्ष ज्ञात होते हैं इसलिए क्षेत्र के आत्मा में सुखित दुखी विकार होते हैं संख्या का क्या अभिप्राय क्षेत्र के आत्मा में सुखित दुखी विकार होते हैं सिद्धांतिकना ऐसा नहीं है ना क्यों क्योंकि क्षेत्र धर्म क्योंकि का क्योंकि दुखित्व आदि जय क्षेत्र के धर्म होने के कारण क्षेत्र के ध्यान देना जैसे की आपका जय क्या है जे क्षेत्र है अंताकरण भी क्या है जे क्षेत्र है जिसने अनाथ पार्थ क्षेत्र है तो सुपुत्रण का धर्म है अंताकरण भी क्या क्षेत्र है ना ऐसा नहीं कहना क्योंकि क्यूँकी दुखित्वी क्षेत्र का धर्म होने के कारण क्षेत्र का धर्म होने के कारण ज्ञाती क्षेत्रजस्त की ज्ञाता क्षेत्रज्ञ में ज्ञाता क्षेत्रज्ञ में उसके कारण होने वाले दोष संभव नहीं है ज्ञाता क्षेत्रज्ञ में उसके कारण होने वाले दोष संभव नहीं है उसके कारण, कारण, कारण होने वाले दोके कारण है क्षेत्र के कारण होने वाले दोस्त समी दोबारा लगाइए जेएस क्षेत्र धर्म बता रहा हूँ क्षेत्र के क्षेत्र क्षेत्र पाठ है ना हा? ये जेसम लिखा है क्या क्षेत्र ना पढ़ना बात सुधान छेट कर मतवार लगवा देते हैं आपका कोई कठिनाई नहीं है गे कौन हो गए आपसे सुखित दुखित सुख दुख गे कौन हो गए दुख तो ये सुख दुख किसके धर्म है क्षेत्र का धर्म ये सुख दुःख क्षेत्र का धर्म होने के कारण क्षेत्र का धर्म कौन है ये सुख दुख क्षेत्र का धर्म है ये सुख दुख तो क्षेत्र धर्मत्व किसका होगा ये सुख का इसे शक्ति नदी है हसुआ लगा हुआ है ये सुख दुख का क्षेत्र धर्मत्व होने के कारण या ये सुख दुख ये ये सुख दुख क्षेत्र के धर्म होने के कारण ये सुख दुख क्षेत्र के धर्म होने के कारण ज्ञाता क्षेत्र में दोस है ना ज्ञाता में उससे उससे होने वाले दो संभव नहीं संबंध से होने वाले दोस्त ऐसा ले रहे हैं ना तत्पित दोष है ना अभिज्ञा ले लेना सकते है ना क्या ले सकते है की ज्ञाता क्षेत्र में अभिज्ञा तृत क्षेत्र में अविद्या सुख दुखादि दोष सम्भव नहीं तो अविद्या आया है ना? दोबारा लगाना ना ऐसा नहीं कहना क्यूँकी सुख दुख के क्षेत्र के धर्म होने के कारण ज्ञाता क्षेत्र में अविद्या सुख दुख दो लग गया। ज्ञात क्षेत्र में अविद्या के कार्य सुख दुख दो संभव नहीं तो मतलब ये चीज तो क्या होगा जब उसमें संबोधि नहीं क्षेत्र तो के में तो क्षेत्र की आत्मा संकारी नहीं हुआ ये मतलब हुआ क्षेत्र के घर में है उसके नहीं है तो उसमें अभिज्ञाकृत जो है ना वो उसमें नहीं है और प्रत्यक्ष जो उपलब्ध होते हैं ये किसने कहा था फू पक्षी ने किसने कहा था हाँ फू पक्षी कहा था प्रत्यक्ष उपलब्ध होते हैं और अभिज्ञाकल्पित जो है ना इसी ग्रहना है ये या अविज्ञात है आरोपी है कंफीज है वास्तव में नहीं भी प्रक्ष्ट प्रक्ष्ट है तो तो तो अज्ञान है, है तो यहाँ ये जे शुद्ध हुए ना तो यहाँ प्रसंग किसका है दूषित वादी का प्रसंग है ना दूषित वादी बोलिए दुखीवादी ये हैं वो किसके घर में तो क्षेत्र के तो फिर दुखी कौन होगा क्षेत्र होगा सुख दुख किसने क्षेत्र में यावत सिंत सिंह रखना यावत चिंतित क्षेत्र से दोष जामान आप समझ आप संदेश ऐसा लगाना क्षेत्र के आत्मा में अविद्यमान जो कुछ दोष क्या क्षेत्र की आत्मा में विद्यमान यावर चिंतित दोष जाता जो कुछ दोष क्षेत्र यात्रा में अविद्यमान जिस दोष को जिस दोष को या जिन दोषो को आप उसमें आरोपित करते हैं आप का संजीव आरोपित करते हैं किसमे आरोपित करते हैं आत्मान ऐसा लगाना क्षेत्र अविद्यमान यावर चिंचित दोष जातम क्षेत्र में जागर कि दोष जाओमान है जिन दोषों को तुम आत्मा में आरोपित करते हो क्षेत्र यात्रा में आरोपित करते हो है नहीं लेकिन उसमें आरोप करते हो आप आरोप करना समझते हो जैसे भी क्या है कि जब आप तुम वृत हो और इस फटीक रक्त किसने जफाकुसुम में इस क्षति में होता है क्या तो उसके सम्बन्ध से जो जपाकूसुम के साथ इस फटीक का संबंध होगा तो जपाकुसुम का रक्त प्रवर्णीक में वास्तव में हो रहा है क्या यहाँ तो आरोप किया जा रहा है क्या किया जा रहा है इसमें आरोप उसमें हो रहा है तो वही क्या है की आप आत्मा है क्षेत्र यात्रा में अविद्यमान जिन सुखित्व दुखित वादी दोषों को आप आत्मा में आरोपित करते हैं हैं क्षेत्र धर्मत्व में जयत्व की सिद्धि होने के कारण या उसका जेत्व होने के कारण किसका उसका उसके जयत की सिद्धि होने से किसके व्यस्त की सिद्धि जिसको आरोपित करते हो तो उस आरोपित उसके सुधुख की सिद्धि होने से क्षेत्र धर्मत्व ही है समझी लगे सुख दुख के बेयत्नी है क्या होगा सुख दुख के बेत्व की सिद्धि होने से सुख दुख क्षेत्र के घर में है या सुख दुख कामती लगी सुख दुःख के वेत्व की सिद्धि होने से सुख दुख क्षेत्र के ही घर में है सुख दुःख क्षेत्र के ही या सुख दुख का क्षेत्र धर्म के धर्म सुख दुख धर्म के न क्षेत्र धर्म कौन क्षेत्रज का धर्म है ही नहीं कौन शुद्ध क्षेत्रज का धर्म नहीं है या शुद्ध का क्षेत्र धर्मत्व नहीं है समझी लगी न चाहते क्षेत्र क्या तेन और उससे मतलब है कि जय क्षेत्र के धर्म सुध के द्वारा क्या जय क्षेत्र के धर्म सुधु के द्वारा क्या तेन और जय क्षेत्र के धर्म सुद के द्वारा क्षेत्र क्षेत्र से दोष कौन शुभ क्षेत्र में और क्षेत्र के बारे में शुभ के द्वारा क्षेत्र नहीं होता है और एक तो बता रहे वास्तव संसर्थ ज्ञाता का संबंध नहीं हो सकता गे के साथ ज्ञाता का संबंध ये कौन है शुभ और ज्ञाता कौन है क्षेत्र भी तो गे के साथ ज्ञाता का संबंध नहीं हो सकता है तो जैसे आप ध्यान देंगे की ऐसा देखिए जैसे कि की अजोराहती प्रयोग है ना अजोदाहत ऐसा कहा जाता है जलाना दाहकतु दाहकत् जलाना दाहकतु किसका घर में अग्नि का जिसका घर में अग्नि का और जब अग्नि से लौपिंड का तादात हो जाता है तब जब तादात हो जाता है ना, तब सिंह क्या विवाद होगा की अयोदाह लौ पिंड जलाता है कौन जलाता है बस आती है मतलब क्या है कि जो अग्नि है अग्नि का उसका आरोप किसने होता है नौखंड में क्यों आरोप होता है संबंध होने के का कारण क्यों आरोप होता है तो संबंध किसका है अग्नि का और नौखंड कारण वाकई समझ में अरोगा अरोगा और फिर जब इस फटिक को रक्त कहते हैं तो वहां पर आरोप होता है ना इस फटिक में जब आप तो सुन के रक्त वर्ण आरोप होता है आरोप क्यों होता है संबंध होने के कारण संबंध है न जथा कुसुम और स्फटिक का संबंध है और इसका लोहे का अग्नि के साथ संबंध है तो उस वैसे कैसे यहाँ पर आत्मा क्षेत्र के आत्मा के साथ ये शुभ का सम्बन्ध क्षेत्र के आत्मा के साथ शुभ का संबंध नहीं।, नहीं है क्यों सम्बंध नहीं है क्यूँकी ये क्या क्योंकि धर्म में ना संबंध कहाँ पर है स्फटिक और जथा कुसुम में तो यहाँ दोनों गे यहाँ पर दोनों स्फटिक और जका कुसुम या स्फटिक और जथा कुसुम का रत चुन और यहाँ पर क्या है आपका अयोपिंड और अग्नि अग्नि अथवा कहिए अयोपिंड और अग्निता ये दोनों क्या है जे और यहाँ पर क्या है की खुद क्या है ये है और छोटा क्या है ज्ञाता तो कैसे है का ज्ञाता से साथ संबंध नहीं हो सकता है दो गे का संबंध हो सकता है दो बे का आपने कहते है क्या है जे के साथ तो मतलब के साथ ज्ञाता का संबंध नहीं हो सकता ऐसा लगाना जे ऐसा समझना ये शरीर ये अंताकरण और ये सुख दुख के साथ ज्ञात आत्मा के संबंध ये सब लगा लेना सब लगा सकते हैं हालांकि सुख का प्रसन्न है कि जे क्षेत्र के साथ ये अंतरण के साथ और जैसे के साथ ज्ञात का संबंध नहीं हो सकता है प्रसन्न दिखता है शुभ गुप्त का यदि ही क्योंकि यदि संपर्क होता क्योंकि यदि और ज्ञात आत्मा का तो संकर्क होता तब तो सुख बुख्त का भी संभव नहीं होता सुख बुख्त का दी संभव नहीं होता ऐसा समझो अब भी से तो ये सभी दृश्य घटाजी पदार्थ आपके द्वारा दे है कि नहीं तो उनका आत्मा के साथ संबंध है क्या जिसका आत्मा के साथ संबंध होगा वो ये ही नहीं बन पाएगा क्योंकि लोक में लिखने गये देखे जाते हैं उनका आत्मा के साथ कोई संबंध है? शुद्ध सुखगुप्त को तो भी यदि आप क्या मानेंगे आत्मा के साथ संबंध मानेंगे तो उनको गे मान सकते हैं यही उनके लगाना क्यों कि यदि ये का आत्मा जो साथ संसर्ग होता तो उनका भी ही नहीं बनता जैसे घटना क्या है तो ये गे तो है तो संसर्ग नहीं बनता ऐसा यदि आत्मा आत्मनो धर्म अविद्यावत्व दुखित दुखित प्रत्यक्ष थे ऐसा लगाना मतलब आत्मा के धर्म सुख दुख है कौन मानता है संसाणी स्वात्मा का धर्म है आत्मा का धर्म है ये कौन मानता है पूर्ण पक्षी सिद्धांति नहीं मानता है ना सिद्धांति घर का यदि अविद्यावत्व और दुखित्ववादी आत्मा का धर्म है यदि अविद्यावत्त और दुखित वादी आत्मा का धर्म है तो ये प्रत्यक्ष कैसे जा सकता है ये सब आपके मुँह में आ रहे हैं ना लगता है तो आपके घर में तो क्या कि जो प्रत्यक्ष आता है वो आत्मा के घर में नहीं होता है जिसे लगाएगी अगर तो इसकी अविद्या अविद्या के उसमें तो नोम आती है अहम अव्या जान पाऊंगी इस प्रकार क्या नोम आती है अविद्या और अहम सुखी अहम दुखी सुखी को भी अनुभव में आता है तो यदि आत्मा के घर होंगे तो ये इनका प्रत्यक्ष नहीं हो सकता क्योंकि जिनका प्रत्यक्ष का वो आत्मा के धर्म जिन घटाजी का प्रत्यक्ष छोटा है वो आत्मा के घर में ही है बताइए जिन घटाजी का प्रत्यक्ष छोटा है वो घटाजी आत्मा के घर में नहीं है तो इसी प्रकार क्या मानना चाहिए सुखित दुखित और अभिद्या का अनुभव होता है तो अविद्या का प्रत्यक्ष होता है जो भी आत्मा के मेरी आत्मा के धर्म माना जाए तो उनका प्रत्यक्ष नहीं हो पाएगा यदि अविद्यावत क्या दुखित वादी यदि अविद्यावत तो दुखित तो आत्मा के धर्म हो तो इनका प्रत्यक्ष कैसे हो सकता है भू सम्बोधन है ना बताओ तो इनका प्रत्यक्ष कैसे हो सकता है कथम हुआ क्षेत्र के धर्म प्रत्यक्ष कैसे हो सकता है तब निगरान उपलब्ध के बाद प्रथम वा में होना चाहिए वह कथन क्षेत्र क्षेत्र के आत्मा के कैसे धर्म हो सकते है दो तो सीधे ना कैसे प्रत्यक्ष ज्ञान होता है धर्म कैसे हो सकते हैं ये कैसे क्षेत्र के आत्मा के धर्म हो सकते हैं क्या सर्व व्ययम सर्वेय क्षेत्र वे पदार्थ क्षेत्र है क्या सर्वम और संपूर्ण जय पदार्थ क्या क्षेत्र है क्षेत्र यात्रा को छोड़ करके जितना दृक्ष पदार्थ है जितना क्षेत्र इस और सभी हैं। ज्याता ज्याता है ज्ञाता क्षेत्र ज्ञाता क्षेत्र भी है ज्ञाता क्षेत्र भी है ऐसा निश्चय होने पर ऐसा ज्ञाता क्षेत्र भी है ऐसा निश्चय होने पर अभिद्या और दुखित जब ऐसा निश्चय हो गया ना सभी गेह क्या है क्षेत्र है तो सभी क्षेत्र है तो अविद्या प्रकार विद्या बनती है तो अविद्या क्या होगी क्षेत्र होगी और क्षेत्र का इधर का इधर होगी है ना ये क्षेत्र होगी और क्षेत्र का इधर धर्म होगी वाली भी गये है तो ये क्या होंगे क्षेत्र के ही घर होंगे अब ये ध्यान देना ये है न जो गे है सब क्षेत्र है जैसे की गेह क्या है ये क्षेत्र है और तो दे में रहने वाले सुख दुख हैं नहीं नहीं दे में रहने वाले स्कूल का अंताकरण गे है तो इसको क्या कहेंगे अंतरण में रहने वाले सुख दुख है तो इनको क्या कहेंगे तो अंताकरण गये है तो क्षेत्र हुआ और अंताकरण में रहने वाले सुख दुख हैं तो क्या हो गए क्षेत्र कितने धर्म अंतरण के धर्म है ये होने कर्म विश्चित ऐसा लगाना सब कुछ क्षेत्र है और ज्यादा क्षेत्र भी है ऐसा निश्चय होने का जब ऐसा निश्चय हो गया ना ये सब अविद्या और कुछ का धर्म है क्षेत्र का और फिर क्षेत्र का धर्म मानना विरुद्ध होगा कि नहीं होगा क्षेत्र के धर्म में ऐसा निश्चय हो गया कि क्षेत्र का धर्म मानना विरुद्ध है तो वही कहते हैं संपूर्ण के ज्ञा क्षेत्र है ऐसा निश्चय होने पर अविद्या तथा दुखित्वी का क्षेत्र धर्मस्व तो अविद्या तथा दुख को तो क्षेत्र धर्म मानना क्षेत्र धर्म धर्म, धर्म मानना पंक्ति लगाना अविद्या और दुख की, अविद्या और दुख का क्षेत्र धर्मत्व मतलब अविद्या और दुख को क्षेत्र धर्म मानना क्या तत्व प्रत्यक्ष और उसका प्रत्यक्ष ज्ञान मानना कैसे मतलब अविद्या और दुख को क्षेत्र धर्म मान करके प्रत्यक्ष ज्ञान मानना क्षेत्र का धर्म मान करके प्रत्येक ज्ञान प्रत्यक्षा लगाना क्षेत्र जो क्षेत्र का धर्म है उसका प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है जो क्षेत्र का धर्म है वो भी नहीं हो सकता है बता दी बता दी कहा कि इसका मतलब है जो गेह होता है वो क्षेत्र तो का धन शुद्धि क्षेत्र के भरने नहीं होंगे ऐसा वास्तविक बताया जाए क्षेत्र के अंतर्ग्रमण थोड़ा होगा क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्र आसमान क्षेत्र में कहा गया जानने वाला क्षेत्र की आसमान है ये कहा जाता है अंतरग्रण तो क्षेत्र नहीं गया, तो गया क्षेत्र ऐसी नहीं नहीं यहाँ क्षेत्र विकास है क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्र को प्रकाशित करने वाला क्षेत्र को जो स्वयं प्रकाश आत्मा है ये क्या करता है कि सभी को प्रकाशित करके अपने को भी प्रकाशित करता है इसकी स्वयं प्रकाश का क्षेत्र बताया गया है चलिए करता अपने आप भी आप आगे देखेंगे ऐसा निश्चय होने पर अविद्या और दुख आदि को क्षेत्रज का धर्म मानना क्या तस्त प्रत्यक्ष उसका प्रत्यक्ष मानना क्या क्षेत्रज के धर्म में क्षेत्र में जो धर्म अविद्या क्षेत्र में धर्म अविद्या तथा दुख का प्रत्यक्ष ज्ञान मानना क्या क्षेत्र में धर्म अविद्या और दुख का प्रत्यक्ष ज्ञान मानना यह गुरु कहा जाता है यह दुवारा लगाएंगे संपूर्ण क्षेत्र है तथा ज्ञात क्षेत्र की है ऐसा अच्छा निश्चित ऐसा अच्छा निश्चय होने पर अविद्या तथा दुखित्वी अविद्या तथा दुखित क्षेत्र धर्म को मानना या अविद्या तथा दुखित वादी क्षेत्र है ऐसा ऐसा कथन अविद्यावादी क्षेत्र है ऐसा कथन या अविद्यादी को क्षेत्र का धर्म कहना अविद्या तथा दुखित को क्षेत्र का धर्म कहना तथा क्षेत्र के धर्म अविद्या और दुखित का प्रत्यक्ष की ज्ञान कहना ये वरुद्ध कहा जाता है दोबारा लगाना अविद्या तथा दुखित्वी क्षेत्र है ऐसा क्या तथा दुखित्वी क्षेत्र तथा क्षेत्र लिखे घर में अविद्यादि प्रत्यक्ष आदि प्रत्यक्ष यह विरुद्ध कहा जाता है यह जा विरुद्ध कथन होता है क्योंकि राज्य आया है ना प्रस्तुत क्षेत्र भी है क्षेत्र नहीं है या विरुद्ध कहा जाता है क्योंकि केवल अविद्या मात्र से आश्रय लिया गया है क्योंकि केवल अविद्या मात्र का आश्रय लिया गया है मतलब केवल अविद्या मात्र के ऐसा लगाना इसी केवल विरुद्धों से लिया केवल विरुद्ध कहा जाता है ऐसा लगाने में या केवल विरुद्ध कहा जाता है क्योंकि अविद्या मात्र का आश्रय लिया गया है किसका लिया गया है अविद्या मात्र का आश्रय लिया गया है मतलब विबेट के अत्र हा हाँ यहाँ पे साविद्याद्या किसकी है अश्रय हाँ अविद्या गया है यहाँ कहते हैं कि सावि अत्र विद्या का सुविद्या किसकी है जिस अविद्या काश्रय लिया गया अविद्या किसकी है उत्तर दिया जाता है जिस दृश्य पेपर जिसकी दिखाई देती है उसकी ही है किस प्रश्न हुआ कस दृश्य से किसकी दिखाई देती है तो यहाँ कहा जाता है अविद्या किसकी दिखाई देती है या यह प्रश्न संभव नहीं है यह प्रश्न निदर्थक है हत उचित यहाँ कहा जाता है अभिज्ञा कितनी दिखाई देती है या प्रश्न व्यर्थ है कथम कैसे व्यर्थ है तो यदि अविद्या दिखाई देती है तो अविद्यालय को भी अविद्यालय देख रहे हो यदि खेल अविद्या यदि अविद्या दिखाई देती है सर्वंतम तक अविद्यांतम तो अविद्यालय को भी आप देखते अविद्या दिखाई देती है तो अविद्या वाले को भी देखते है जैसे देख दे की एक बताया जा रहा है कि विद्या अब हमें ना कल हम देखते हैं कोई